जिज्ञासा क्या साधक को दूसरों के कष्ट निवारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए समाधान साधक को ऐसे चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए जब हम एक लक्ष्य की ओर चल रहे हैं और बीच में दूसरों पर दयावश उनके ही काम करने लगे तो हमारा लक्ष्य ही छूट जाएगा इसीलिए सन्यास अपेक्षित होता है वहां आपका लक्ष्य प्राप्ति के अलावा अन्य कोई कर्तव्य नहीं है दूसरी बात अन्य के कष्ट निवारण के लिए आप प्रयास करेंगे तो सफलता तभी मिलेगी जब जितना बड़ा उसका प्रतिबंध है उतना पुरुषार्थ आप कर लें यदि उसका प्रतिबंध बहुत बड़ा है तो आपको निराश भी होना पड़ सकता है और कहीं उसी के लिए जीवन झोंक देंगे तो आपका लक्ष्य ही छूट जाएगा इसलिए साधक को इस चक्र में न पढ़ अपनी साधना में निष्ठा से लगे रहना चाहिए इसी में सारी समस्याओं का समाधान है यदि साधना से आप में शक्ति आ गई तो आपके अंदर किसी के प्रति थोड़ा भी संकल्प हो जाए तो अपने आप उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा आपको उसके लिए जब तप आदि कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा मेरा कहना यही है कि ये सब विचार साधन में विघ्न है आपको अपने लक्ष्य के प्रति ही अभिमुख होना चाहिए आपके संकल्प के बिना भी आपसे बहुत लोग लाभ ले सकते हैं नर्मदा का जल निरंतर समुद्र की ओर बढ़ रहा है और उसे दूसरी ओर देखने की जरा भी फुर्सत नहीं है उससे लोग अपने अपने ढंग से लाभ भी ले रहे हैं ऐसे ही जो परमार्श मार्ग का साधक है उसके जीवन से दूसरों को स्वतः ही लाभ हो जाता है उसे अलग से संकल्प करने की अपेक्षा नहीं है जिज्ञासा उदासीन की तरह कैसे रहें समाधान उत्त माने ऊपर आसीन माने बैठ जाना अतः उदासीन शब्द का अर्थ हुआ जैसे ऊपर बैठा जाता है वैसे बैठ जाना अर्थात आप गुणों से ऊपर उठ जाए सत्व रज और तम इन गुणों से और उनके कार्यों से आप चलायमान या विचलित ना हो जैसे कोई दूर बैठकर खेल देखता है ऐसे ही आप भी साक्षी की तरह जगत का खेल देखते रहे यही उदासीन की तरह रहना है